महाभारत द्रोण द्रोणपर्व सप्तपंचाशत्तमध्याय राजा पौरव के अद्भुत दान का वृत्तात नारदुआ राज पौरव वीरमृत संजय सुश्रम सहस्रम जहस्राण श्वेता नारद जी कहते हैं संजय हमने वीर राजा पौरव की भी मृत्यु हुई सुनी है जिन्होंने दस लाख श्वेत घोड़ों का दान किया थार विधि ज्ञानाम ना संख्या विपस्ताम उन राजर्षि के अश्व में में देश देश से आए हुए शिक्षा शास्त्र अक्षर विभिन्न देशों की लिपि और यज्ञ विधि के ज्ञाता विद्वानों की गिनती नहीं थी वेद विद्या व्रत स्नाता प्रिय दर्शना सुभिक्षाच्छादन गृह सुसहयासन भोजना वेद विद्या के अध्ययन का व्रत पूर्ण करके स्नातक बने हुए उदार और प्रिय दर्शन पंडित जन राजा से उत्तम अन्न वस्त्र गृह सुंदर सैयाम आसन और भोजन पाते थे नट नर्तक गंधर्व पूर्ण कैर्वर्धमान कै नृत्योद्योगी तस् परिहषिता नृत्य उद्योगशील एवं खेलकूद करने वाले नट नर्तक और गंधर्वगण कुटकी से आकृति वाले आरती के प्यालों से अपनी कला दिखाकर उक्त विद्वानों का मनोरंजन एवं हर्षवर्धन करते रहते थे यज्ञे ये यहाँ दक्षिण शोचकाल यीपसहस्राख्यामदा कांचन प्रभा साध्वज सपताका रथ हेमया साम सहसा कन्या हेम विभूषिता राज पौरव प्रत्येक में यथा समय प्रचुर दक्षिणा थे उन्होंने स्वर्ण के सी कांति वाले दस हजार मत हाथी ध्वजा और पताकाओं सहित स्वर्ण में बहुत से रथ तथा एक लाख स्वर्ण भूषित कन्याओं का दान किया था धुर्युजा स्व गजारूढ़ शतम शत सहस्रारि स्वर्णमाली महात्मना गवाम सहस्रानुचराम दक्षिणाम वे कन्याए रथ अश्व एवं हाथियों पर आरूढ़ थी उनके साथ ही उन्होंने सौ सौ घर क्षेत्र और गावें प्रदान की थी राजा ने सुवर्णमाला मंडित विशाल का एक करोड़ गाय बैलों और उनके सहस्रो अनुचरों को दक्षिणा रूप से दान किया था दासी दास बहु सोने के सिंह चांदी के खुर और कासे के दुग्ध पात्र वाली बहुत सी बछड़े सहित गौवें तथा दास दासी गधे ऊट एवं बकरी और भेड़ आदि भारी संख्या में ध्यान किए च राम विविधाचा चा पर्वता यज्ञे दक्षिणा मत कालयत उस विशाल यज्ञ में नाना प्रकार के रत्नों तथा भांति भाति के अन्नों के पर्वत समान ढेर उन्होंने दक्षिणा रूप में दिए तस्र्य गाथा गायंती ये पुराण विदो जना उस यज्ञ के संबंध में प्राचीन बातों को जानने वाले लोग इस प्रकार गाथा गाते हैं अंगस्य यजमान स्वधर्माधिगता सुभा गुणोत्तरा सुतवस्त संसार्वक का यजमान अंग नरेश के सभी यज्ञ स्वधर्म के अनुसार प्राप्त और शुभ थे वे उत्तरोत्तर गुणवान और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले थे सच च हिन्म आर चतुर्भद्र तरस दया पुत्रात्ण्य मापुत्र पुत्रुतप्य था अयज्वान अदाखिध्यम अभिश्वे सिंजय राजा पौरव धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों बातों से बातों में तुम से बढ़ थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे श्वेत्य श्रृंजय जब वे भी मर गए तब तुम यज्ञ और दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न ना करो नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही इति श्री महाभारते द्रोण पर्वण अभिमन्युवध पर्वणि षोरथ राजकी सप्त पंचा सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में सोरथ की जो राजकीय उपाख्यान विषयक सत्तावनवा अध्याय पूरा हुआ